जो हिरणी जाने पर मारी गई थी, वह तू अब गु कर के समय में भावना का ही कारण है की हम तुम दोनों इस तिरियोनी से समुत्पन्न हुए है मैं यह नहीं जानता हूँ की मेरे अन्य तीन भाई जो मुझसे बड़े थे कहाँ पर गए हैं यह मेरा अपना और तुम्हारा चरित मेरी स्मृति में विद्यमान है हे भद्रे जो व्यतीत हो गया है और जो आगे होने वाला है उसको मैं बतलाता हूँ तुम उसका श्रवण करो जो ये व्याद पीछे की ओर लगा हुआ दूर में खड़ा था और यम का उसको भय हो रहा था उसका भी इस समय में एक सिंह ने भक्षण कर लिया है उसका ऐसा ही विधान है उससे वह अपने प्राणों का त्याग करके स्वर्गलूक में चला जाएगा और यहाँ पर मध्यम पुष्कर में हम तुम दोनों ने जल पिया है यहाँ पर इन भार्गव परशुराम का भलीभांति दर्शन किया गया है इससे अनेक जन्मों में किए हुए भी पातक नाश को प्राप्त हो गए हैं क्योंकि वे भार्गव साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप को धारण करने वाले हैं अब महामुनिंद्र अगस्त्य के दर्शन प्राप्त करके तथा संगति प्रदायक स्तोत्र का श्रवण करके हम तुम दोनों ही परम शुभ लोको में गमन करेंगे जिनमें गमन करके प्राणी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहा करती है अर्थात कोई पीड़ा होती ही नहीं है इस तरह से यह इतना अपनी प्रिया से कहकर वह प्रियदर्शन दर्शन चुप हो गया था और होकर राम का दर्शन करते हुए बातों को सुना था और इसको सुनकर उसको बड़ा भारी विस्मय हो गया था हे राजेंद्र फिर उस परशुराम ने उसी भांति से गमन करने के लिए अपनी बुद्धि बना ली थी उस भार्गव ने सर्व प्रथम स्नान किया था और फिर अपनी जो नित्य क्रिया थी उसको समाप्त किया था इसके पश्चात मन में अत्यधिक हर्षित कर, के साथ जो की सिंह के द्वारा किए हुए सम प्रहार से ही मर गया था उसको देखकर उस महान आत्मा वाले को बड़ा विस्मय हो गया था फिर आगे आधे योजन तक चलकर कनिष्ठ पुष्कर था वहा पहुंचकर राम ने स्नान किया था और परम हर्ष से संयुक्त होकर वहाँ पर मध्यान काल में होने वाली संध्या की उपासना की थी उस समय में वह यही विचार कर रहा था उस मृग ने मेरा अपना हित कहा था तब तक वह यह देखता है कि पीछे लगा उस मृग म्रिग और मृगी का जोड़ा वहाँ पर उपागत हो गया था उस मृग म्रिग और मृगी के जोड़े ने पुष्कर में जल का पान किया था और उसके जल से अपने शरीरों का अभि किया था भार्गव परशुराम ये देख ही रहे थे की उनके देखते देखते वह मृग मृगी का जोड़ा अगस्त्य मुनि आश्रम के सम्म चला गया था राम ने भी अपनी संध्योपासना को पूर्ण करके नैतिक कर्म से निवृत्ति की थी और वह भी अगस्त्य मुनि के आश्रम को चला गया था यह परमोदार मन वाला विपदगत पुष्कर का दर्शन करते ही चला जा रहा था भगवान विष्णु के पदों को नागों के कुंड को जहाँ पर सप्तऋषिगण संस्थित थे जाकर उस परम शुचि जल का उपस्पर्शन करके फिर वह अगस्त्य मुनि के संश्रय स्थल को चला गया था हे राजन वहाँ पर ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती विधि की अग्निहोत्र के तीनों कंडो को पूरित करने के लिए समायत हुई थी वहाँ पर उसी सरस्वती के तत्पर परम पुनीत और शुभ तथा महाश्चर्य कुंभज ऋषि के आश्रम को भार्गव ने देखा था जो अनेक मुनिगणों के द्वारा निषेचित था वे आश्रम परम शांत था और उसमे मृग और सिंह अपना स्वाभाविक वैर त्याग कर परम शांत मन वाले एक ही साथ रहा करते थे ऐसे सभी पशुओं का वहां पर निवास था उस आश्रम में अनेक प्रकार के परम सुंदर तरुवर लगे हुए थे जिनमें कुटर अर्जुन विंब, पारिभद्र, धव इंग, खरजर और बद्री आदि के अकृत वर्ण से संयुक्त होकर प्रवेश किया था प्रवेश करके राम ने विराजमान और परम शांत मन वाले मुनिवर अगस्त्य जी का दर्शन प्राप्त किया था जो सर्वथा एकदम रुके हुए शांत जल से भरे हुए सरोवर के ही समान थे तथा शाश्वत ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे वहाँ पर लताओं और द्रुमों के पत्तों से एक उटज बनाई हुई थी उस में उगस्त्य मुनि कौश्य वृश्य तथा मृत को परिधान किए हुए विराजमान थे हे महाराज वहाँ पर भार्गव राम ने अपने नाम का उच्चारण करते हुए अगस्त्य मुनि के चरणों में प्रणिपात किया था राम ने अगस्त्य मुनि के चरणों की सन्निधि में समुपस्थित होकर उनसे निवेदन किया था की कि मैं जमदग्नि का आत्मज राम और यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए समागत हुआ हूँ हे लोगों पर कृपा करने वाले मुनिवर मैं आपकी सेवा में प्रणीपात कर रहा हूँ उसे आप स्वीकार कीजिए जब राम ने इस रीति से प्रार्थना की थी तो ऐसे कहने वाले राम को उन्होंने धीरे से ध्यान अवस्था में मुंदे हुए नेत्रों को खोलकर देखा था और फिर आपका स्वागत है ऐसा उच्चारण करके उनको आसन पर उपविष्ट हो जाने की आज्ञा प्रदान की थी उन मुनियों में परम श्रेष्ठ अगस्त्य द्वारा मधुपर्क मंगाकर राम को प्रदान किया था। फिर और कुल की कुशल उससे पूछी थी। उस के द्वारा जब राम से इस रीति से पूछा गया था तो उस समय में राम ने अगस्त्य मुनि से कहा था हे hey ईश अब आपके चरणों के दर्शन से मेरा सभी प्रकार का क्षेम कुशल है हे निभो, मुझे एक संशय हो गया है उसका छेदन आप कृपा कर अपने अमृत रूपी वचनों के द्वारा कर दीजिए मैंने एक मृग को मध्यम पुष्कर में देखा था उस मृग ने मेरा अतीत और अनागत संपूर्ण वृत्त दिया था। इसका श्रवण करके मैं अधिक विस्मय से आविष्ट हो गया हूँ और अब आपके चरण कमलों की शरण में समागत हुआ हूँ अपनी स्वाभाविक अनुकम्पा से मेरा परित्राण कीजिए और हे नाथ महामंत्र की सिद्धि कर हे hey गुरु भगवान शिव ने जो मुझे कवच प्रदान किया है उसको सिद्ध कराइए इसमें आपकी मुझ दास के ऊपर होगी श्री कृष्ण के मंत्र की साधना करते हुए मुझे 100 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया है तो भी मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है इसका क्या कारण है ये आप मुझे अपनी परमाधिक कृपा करके बतलाइए श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा इस प्रकार का जो प्रश्न महात्मा राम ने किया था उसका श्रवण करके Hey महाराज उस महामुनि ने एक क्षण किया था और फिर जो कुछ भी उस मृग ने कहा था उसको उस समय में उन्होंने अपने ध्यान से जान लिया था अपनी के साथ अपने आश्रम में आए हुए उस मृग को भी उन्होंने जान लिया जो कि श्री कृष्णामृत स्त्रोत्र का श्रवण करने के लिए ही वहां पर समागत हुआ था मुनि ने उस सब का कारण भी समक्ष लिया था इस सबका विचार करके उन महामुनि अगस्त्य जी ने उस भार्गव राम को अपने अमृत रूपी वचनों के द्वारा आश्वासन दिया था अगस्त्य द्वारा श्री कृष्ण प्रेमामृत स्त्रोत्र का कथन महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा उस संपूर्ण कारण को भली भांति समझ कुंभ से समुत्पन्न अगस्त्य मुनि ने अपने मन परम प्रीति करके भार्गव राम से कहा था अगस्त्य मुनि ने कहा हे परशुर आप तो महान भाग वाले हैं मैं अब आपके हित की बात कहता हूँ उसका आप श्रवण कीजिए जिनके द्वारा आप बहुत ही शीघ्र इस महामंत्र की सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे हे महती मती वाले ये भक्ति तीन प्रकार की होती है उस भक्ति के तीनों प्रकारों के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करके जो मनुष्य फिर यत्न किया करता है वह बहुत ही शीघ्र पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लिया करता है एक बार मैं स्वयं भगवान अनंत देव के दर्शन प्राप्त करने की आकांक्षा से पातालोक में गया था जो कि परमानंद के साथ बड़े बड़े नागराजों से सुशोभित था हे महाभाग यहाँ पर मैंने देखा था कि चारों ओर बड़े, बड़े सिद्ध थे। वहां सनकादिक चारों महासिद्ध, गौतम, जाजली, कृतु रिभु हंस अरुणी वाल्मीकि शक्ति आसुरी प्रभृति सभी मुनिन्द्रगण और ऋषियों के समुदाय विद्यमान थे हे द्विज ये सब और अन्य भी वात्न जिनमें प्रमुख थे महान सिद्धगण वहाँ पर बैठे हुए थे ये सभी वहाँ पर बैठे हुए ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति के लिए फणीनायक शेषराज की उपासना कर रहे थे वहाँ पर बड़े बड़े नागेंद्र और महान आत्मा वाले सिद्ध सभी विराजमान थे उन सबके साथ फणीन्द्र नायक शेष महाराज की सेवा में मैंने बड़े आदर के साथ प्रणीपात किया था मैं वहाँ पर बड़े ही आनंद से भगवान विष्णुदेव की कथाओं का श्रवण करता हुआ बैठ गया था हे महाभाग यह भूमि भी जो समस्त भूतों की धात्री स्वरूप वाली है वहीं पर उन शेष भगवान के आगे बैठी हुई थी और वह बहुत ही प्रीति के साथ सदा कथाओं का श्रवण किया करती थी वे भूमि साक्षात इस मही के धारण करने वाले शेष भगवान से जो जो भी पूजा करती है उसको समस्त ऋषिगण वहीं पर संस्थित होकर उनके ही अनुग्रह के होने से श्रवण किया करते हैं हे वत्स मैंने भी वहाँ परम शुभ कृष्ण प्रेमामृत का श्रवण किया था उस तो को मैं अब आपको बतलाऊंगा जिसको प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो इस तोत्र में बारह आदि भगवान के अवतारों का चरित है जो समस्त प्रकार के पापों का विनाश कर देने वाला होता है यह चरित परमा सौभाग्य के प्रदान करने वाला है पर लोक में जाकर इस भौतिक शरीर के त्याग करने के पश्चात मोक्ष का भी देने वाला है जिससे इस संसार में बारम्बार जन्म मरण के महान कष्टों से छुटकारा मिल जाया करता है और यह चरित्र भोली थी परम प्रणत होकर इस भूमि ने फिर भगवान कृष्ण की लीला को जानने के लिए प्रार्थना की थी धरणी ने कहा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने नंद गोपराज के व्रज में निवास करने वाले ब्रजवासी मनुष्यों का भी जन्म अपना अवतार धारण करके अनेक अद्भुत लीला विहारों से अलंकृत कर दिया था अपनी लीला से ही विग्रह धारण करने वाले उन श्री कृष्ण देव के जय की अनेक उपाधियों से नियुक्त अनेक शुभ नाम हैं। उन श्री कृष्ण के नामों में जो बहुत ही प्रमुख उनके नाम हैं, उनके श्रवण करने की कामना वाली मैं बहुत अधिक समय से हो रही हूँ हे भगवान सुके भगवान वासुदेव के उन परम शुभ नामों को अब कृपा करके मेरे आगे बतलाइए क्योंकि इस संसार में इससे परतर, अर्थात बड़ा अन्य कोई भी पुण्य नहीं है तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के परम शुभ नामों का स्मरण और श्रवण लोक में सबसे अधिक पुण्य कार्य है भगवान शेष ने कहा हे परम श्रेष्ठ आरोह वाली वसुन्धरे भगवान श्री कृष्ण के एक 108 नामों का एक शतक स्त्रोत्र है और वह मानवों के लिए मुक्ति के प्रदान करने वाला है यह शतक सभी प्रकार के मंगल कार्यो में शिरोमणि है तथा लौकिक साधारण वैभवों की प्राप्ति की तो बात ही क्या है यह तो अणिमा महिमा आदि जो आठ सिद्धियां हैं, उनको भी देने वाला है बड़े बड़े महान जो करोड़ों प्रकार के पातक हैं, उनका भी विनाश कर देने वाला और समस्त तीर्थों के स्नान ध्यान तथा अटन का जो पुण्य फल हुआ करता है उनके प्रदान कर देने वाला होता है सभी तरह के अश्वमेधादि यज्ञों एवं जपों का जो भी फल होता है उसके देने वाला है और सभी पापों के नाश करने वाला है हे देवी अब आप उस नामों के शतक को सुनिए मैं आपको बतलाता हूँ जो 108 भगवान के नामों वाला है परम पुण्य में अन्य सहस्त्र नामों की तीन बार आवृत्ति के करने से जो फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल भगवान श्री कृष्ण के नाम की एक ही आवृत्ति के द्वारा एक ही नाम दिया करता है इस कारण से यह स्तोत्र विशेष पुण्य वाला है और पातकों का विनाशक है हे प्रिय इस परम शुभ नामों के अष्टोत्तर शतक मैं ही ऋषि हूँ इसका छंद अनुष्टुप है और इसका देवता श्री कृष्ण के प्रिय का आह्वान करने वाला योग है अब यहाँ से आगे वह अष्टोत्तर शतक का आरंभ होता है श्री कृष्ण कमला के नाथ वसुदेव के पुत्र वासुदेव और सनातन अर्थात सदा सर्वदा से चले आने वाले है